प्रछर्दन विधारणा व्यायाम प्राणस्य एक उपाय मन के स्थिति को बनाए रखने के लिए बताया अब और उपाय बता रहे हैं वहाँ समुच्चय अर्थ में है विकल्प अर्थ में नहीं है समुच्चय ये भी एक उपाय है मतलब प्रच्छन विधारणाभ्यायाम प्रच्छन और विधारण इन दो उपायों से प्राण के प्रछरदन और विधारण इन दो उपायों से चित्त की स्थिति को बनाना चाहिए hmm. तो या और? और अर्थ में hmm. ये व्यवहार काल में होगा जहाँ कोई आएगा ये जब बैठेगा उसमें करेगा ये भी करेगा वो वो भी करेगा एक तत्व वाला भी करेगा वो एकाएक तो होगा नहीं ना कोई सा भी सब करते रहेगा थोड़ा थोड़ा ये ये जो वाह वाह है ये वा जिसे इसमें ये तो है इसमें कि और से प्राण की भी मन की स्थिरता के लिए ये था प्राणस्य प्रछरदन विधारणम्म प्राण का तो प्रचर्दन यहाँ पर हो गया वमन निकाल देना और विधारण हो गया फिर उसको निकले हुए स्थिति को बनाए रखना श्वास ले करके भर लेना ये नहीं है उदाहरण निकाल करके फिर और नहीं लेना के रखना।, रखना सब अभ्यास में है। चित चित्त परिक्रम है ये चित्त को यानी ठीक बनाने के उपाय हैं सभी ये सात्विक बनाने के इससे वो सब जो पीछे बताया अंतर सब इनसे भी हटेंगे हाँ हाँ वो सब उसके हटाने के नाश के ही उपाय हैं सारे किसी भी प्रकार से चित्त सत्वगुण संपन्न हो जाए ये जिसमें कि अब वो समाधि लगा सकेगा ये सारे के सारे विक्षेप की स्थितियों को हटाने के उपाय हैं धारण में हाँ रोक के रहना उसको निकाल देना निकालने के बाद रोके रखना बाहर जट नहीं लेना अंदर नहीं वो तो प्राणायाम पूरा आ जाएगा फिर एक बार बाहर निकाल के करना एक बार अंदर निकाल के करना फिर बीच में ही रोक रखना फिर रहे थे थे थे। हाँ यानी प्राणायाम जो होता है ना वो रोकने का नाम है हाँ ये बाह प्राणायाम है बस एक ही बताया दूसरे भी हो सकते हैं यहाँ एक ही बता दिया है यानी का जो रोक देना है चाहे बाहर निकाल के रोक दो चाहे अंदर लेके रोक दो चाहे एकाएक बाहर जाते हुए के रोक दो मूल चीज है के हुई जो स्थिति है वो प्राणायाम कहलाता है रोके हुई स्थिति का नाम प्राणायाम है चलाते रहने का नहीं ये इसलिए वो जो करते हैं न बस्ती या और बस्त्री का कपाल जो भी है अनुलोम विलोम ये प्राणायाम नहीं है इसीलिए इसी परिभाषा में नहीं आता है वो रोकना जब हो जाएगा तो प्राणायाम हो जाएगा रोकना नहीं तो अभी नहीं है यानी जितनी काल रुकता है ये उतना ही प्राणायाम है तो अब चल रहा है तो लेकर के भी कर सकते हैं रोकना निकाल करके भी कर सकते हैं रोकना दो ही तो स्थिति बनेगी ना, बाहर ले लो या अंदर ले लो निकाल दो या अंदर ले लो तीसरी चौथी वो जो है वो अंतर केवल इतना ही है कि कहीं का कहीं रोकना है बाहर निकल गया तो अचानक रोक दिए बस भीतर चला गया है तो अचानक रोक दिए इसमें तैयारी करके निकालते हैं जैसे निकालना होता है तो पहले अंदर ले लेते हैं फिर अब निकालते हैं तो पूरा निकलता है जो बाइक कुंभ करते हैं बाइक प्राणायाम उसमें पहले निकालने के लिए लेते हैं भर लेते हैं। फिर अब निकालते हैं निकालने के बाद अब रोकते हैं वो ये होता है नहीं निकाल लेने के बाद फिर लगाते मोल बंद वो तो फिर निकले गए नहीं, नहीं। ये तो कठिन लगता है हाँ उसके बाद लगेगा वो वही लगता है ये गलत नहीं लगता है ना तो पूरा नहीं होगा वो आदे में रह जाता है पहले खींच के जब बार करते हैं ना तो मन वहां तो लग गया शक्ति उसको छोड़े बिना ये दूसरा काम प्रयत्न नहीं होगा हो इसलिए नहीं हो पाता है फिर वो तो एक बार में नहीं लगा ना फिर हाँ तो तो इसलिए वो व्यवहारिक नहीं लग रहा है वो इसमें देखना हो ब्रह्मेदा ना छोटी वाली जो ब्रह्म मेदा है ना छोटी वाली प्राणायाम वाला जो प्रकरण होगा उसमें जिसमें करवा रहे हैं उसमें देखना उसमें क्रमपूर्वक होगा इसके बाद ये करें इसके बाद ये करें इसके बाद ये करें जो भी होगा हमारा जो अभ्यास कराया हुआ है ना स्वामी जी ने उसमें होगा बाई तो यहाँ मूल चीज अपने को ये जानने का है कि जो रोकना नाम है चाहे बाहर करके हो चाहे भीतर करके हो स्थिति को रोके रखना इसका नाम है प्राणायाम तो ये क्रिया जो होती है मनो मन को स्थिर करने का उपाय है कोष्ठ से बायोर नासिका पोटाभ्याम प्रयत्न विशेषात वमनम प्रच्छनम प्रछरदन को बता रहे हैं कि कोष्ठस से यानी भीतर जो है छाती में है ऐसे वायु का नासिका पुटाभ्याम नासिका के दोनों छिद्रों से प्रयत्न विशेषात विशेष प्रयत्न करके वमनम हर, निकाल देना प्रच्छनम प्रछर्दन कहलाता है वो विधारणम प्राणा प्राणायाम विधारण जो है वो प्राण का आयाम है प्राण का रोक देना है ताभ्याम इन दोनों क्रियाओं के द्वारा आयाम रोक ने रोकना ऐसे आयाम विस्तार को कहते हैं पर यहाँ रोकना ही है को बोल हैं। प्राणायाम विदाहरण का मतलब प्राणायाम ताभ्याम इन दोनों प्रकारों से मनसा स्थितिम संपादित मन की स्थिति को संपादित करें मन की स्थिति बनाए हाँ प्रचर्दन विधारन यानी बाहर निकाल के फिर उसको निकाले रोके रहना इन दो क्रियाओं से मन नियंत्रित होता है या स्थिति को प्राप्त होता है वायु दुछाती में ही रहेगी कहाँ रहेगी फिर पेट में वायु रहती है छाती में रहती है पेट होता होता है है। सिना सिना फूलना अलग बात है लेकिन ये श्वास जाता है वो कहाँ जाता है ए? पेट में तो नहीं जाता है ना छाती बायु तो यहीं तक जाएगी फेफड़े तक नहीं वो वायु नहीं है वो प्राण है वो दूसरा है कौन प्राण है उसका नाम ना। उदान ना। वो तो प्राण होता है भीतर पहले होता है वो तो पूरे में रहता है सारे में वो प्राण है वो समझो तो तो पेट में नहीं जाती है वायु नहीं पेट में तो अनाज रहता है वायुकान रहती है था था था था। हाँ फूलता होगा खींचता होगा ठीक है वो भीतर से ही सारा प्रयत्न होता है ना भीतर की चीजें ये आने से हो सकता है नीचे धकेल देता होगा उसको नहीं स्वास्थ्य तो इसमें ही रहेगा छाती में ही रहेगा अंदर जाता है ना लेकिन वो अंदर की वायु निकल जाती है ऐसा जरूरी थोड़े है ये वो तो पेट खराब होता है तो वायु बनती है वो भोजन से बनता है ना वो तो ये वाला थोड़े सीधा सीधा जाता है वहाँ ये जाएगा तो सारा निकाल देगा उसको फिर वो अनाज कहाँ रहेगा पकेगा कौन वायु तो वायु भर, भर जाएगी पेट में नहीं जाती वायु इक्कीस होते हुए भी अपनी सामर्थ्य देखने चाहिए कितने करने के बाद चक्कर आ जाता है कितने के बाद सिर भारी लगने लग जाता है उसके आगे बंद कर देना चाहिए वो दो में भी हो सकता है पांच में भी किसी को हो सकता है किसी को 21 किस तक होता है तो इक्कीस तक कर लेगा तीस भी कर सकता है कोई अधिकतम है 21 सामान्य संख्या है इक्कीस तक करना चाहिए हाँ लेकिन जिससे होगा नहीं तो पांच में भी चक्कर आएगा तो क्या उस क्यों करेगा हाँ वो भी है वो भी है दोनों दोनों तरह से है समय के अनुसार है बढ़ा करके है या क्रम मात्रा के अनुसार गिनती के अनुसार भी कर सकता है इतना इतना करते हैं उसमें सिद्धांत ये होता है कि अंदर जो कफ आदि है ना दोष मल विकृत मल वो इकट्ठे रहते हैं उसकी इकट्ठे होने से अब रक्त में अवरोध होता है प्राणम जो संचार होता है उसमें अवरोध होता है तो उससे ठीक धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता है वो निर्माण नहीं ठीक होगा तो दोष रोग बन जाएंगे और इसके मल के निकल जाने से वो प्रक्रिया सारी ठीक हो जाती है तो ठीक होने से धातु निर्माण ठीक ठीक होने लगता है उससे शरीर स्वस्थ हो जाता है ये रहेगा वहाँ पर केवल इस श्वास यानी प्राणायाम आदि से मन जो रुकना है ना इसमें इतना होता है कि दूसरा जान होना बंद हो जाता है हाँ इसमें ठीक जान भी नहीं होगा गलत जान जो आ रहा था वो तो बंद हो जाएगा लेकिन जो जान उत्पन्न होना चाहिए वो भी नहीं होता है हाँ इसलिए इतना ही लेना चाहिए कि जो विक्षेप आ रहा था बंद हो गया उसके बाद इसको बंद कर देना चाहिए और नहीं करना चाहिए उसके बाद फिर ध्यान शुरू करना चाहिए हाँ वृत्ति निरोध करने के लिए है यानी जितनी देर में वो बंद हो जाए उतनी करना चाहिए और नहीं करना चाहिए आगे फिर से चिंतन शुरू करना चाहिए लेकिन यही यदि करते रहेंगे तो अगली नई बुद्धि जो समाधि में बनती उत्पन्न होती है वो कभी नहीं उत्पन्न होगी यानी वही हो जाएगा कि कुछ नहीं पता चलता है आ, सारा निरोध हो जाएगा सर वृत्ति निरोध निर्विशेष हो जाएगा या जो भी कह लीजिए यानी प्राणायाम करने से यही होता है यानी बुद्धि बंद हो जाती है तो लेकिन बंद करने में केवल दुर्बुद्धि को बंद करना है सद्बुद्धि बंद होने लग जाए यहाँ आके प्राणायाम को ही बंद कर देना चाहिए नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगी सद्बुद्धि भी संतुल हाँ वही संतुलन का मतलब यही है कि वृत्तियाँ बंद हो गई बंद होने के बाद इसको बंद करो फिर अपना जान चलाओ अच्छा तो हाँ वो फिर करते हैं अब आसना आदि क्यों इतने बढ़ गए सारे एक क्या तो उसको लगा भी ऐसा भी हो सकता है दूसरा करने लग गया और वासन ही आसन में फिर रह जाते हैं सारा चौरासी आसन है किसी के एक सौ आठ आसन है पता नहीं कितने सारे हैं ऐसी प्राणायामों की भी संख्या बढ़ती चली गई इधर से फूंक दिया फिर इधर से फूंक दिया फिर इतना ये कर लिया हो उतना वो कर लिया हो यही सारा दिन भर होता रहता है ये दो में ही रह जाते हैं आसन प्राणायाम में ही रह जाते हैं जरूर नहीं है फिर ज़रूरी नहीं है वैसे शारीरिक शुद्धि हो जाती है इससे प्राणायाम से तो इसलिए कर लेना चाहिए एक बार लेकिन केवल यही करने से हो जाएगा ध्यान हो जाएगा ऐसा नहीं मानना चाहिए ज्ञान भी ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा ऐसा नहीं है यानी इससे जो दोष है ना इसके बाद काफादी यानी जो धातुज दोष होते हैं वो इससे हटते हैं ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ज्ञान के लिए तो शास्त्री पढ़ने पड़ेंगे हाँ यानी ज्ञान उत्पन्न होने में वो बाधक रहते हैं दोष जो रहते हैं ना अब जिसे बुखार आया हुआ है तो बुखार में नहीं सोच पाएंगे चाहे कुछ भी करो नहीं बुद्धि नहीं चलती है तो वो धातुज दोष है ये और बुखार नहीं है तो चलती है बुद्धि फिर तो ऐसे ही यहाँ कफ आदि जो होते हैं अभी अब मेरा गला में पड़ा हुआ है वो बोलने नहीं दे रहा है तो अब ये इन्हीं सब चीज़ों से जा सकता है कुछ भी हो सकता है उससे ठीक हो जाएगा कपाल से होगा या वो कपड़ा डालने से होगा क्या होता है बस्ती है नहीं धोती है उससे हो सकता है वो छिल गया तो और कुछ हो जाएगा फिर हम्म है ऐ पंचकरण तो एक महीने से कर रहे हैं आप, आप हमने तो तीन महीने कर लिए उसके बाद भी हो गया ऐसे नहीं होगा उससे कुछ बता दिया ना कि इसके बाद बुद्धि बंद हो जाएगी और सारा निरोध हो जाता है इसको मानते हैं अंतिम वो हठ प्रदीप का पुस्तक कभी पढ़ लेना इसके बाद पढ़ना योगदर्शन के जो भी योग में चलता है तो उसका अंतिम जो परिणति है ना परिणाम बताया है वो यही बताया है कि बुद्ध बंद हो जाता है सब इसमें आत्मा परमात्मा फिर एक हो जाते हैं उसके वस्तुतः ईश्वर का जो ज्ञान नहीं होता है अपनी जो अनुभूति है केवल यही दिखती रह जाती है उसको अंतिम मान लेते हैं हाँ तो उसी को अंतिम मान लेते हैं वस्तुतः है वो स्थिति नहीं है कुछ तो इतने के लिए सारे जितने भी यहाँ पर बता रहे हैं ना सब मन को यानी एकाग्र करने के उपाय हैं समाधि नहीं है ध्यान नहीं है ध्यानवान कुछ नहीं है यह विषयवतीवा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी उत्पन्ना विषयवतीवा प्रवृत्ति अपने साधनों से उत्पन्न विषयों वाली जो प्रवृत्ति है विशेष वृत्ति है प्रकृष्ट वृत्ति है जो विशेष अनुभूति है वो मन की स्थिति को निबंधनी बांधने वाली होती है निमन को स्थिर करती है एकाग्र करती है नासिक अब वो विषय बती यानी पांच विषयों वाली है वो वो बताएंगे नासिका अग्र धारा तो या दिव्य गंध संबित सा गंध प्रवृत्ति नासिका के अग्रभाग में यहाँ पर धारणा करते करते करते करते उसको गंध विशेष की अनुभूति होने लगती है यहाँ पर पहले ध्यान करेगा देखता रहेगा देखते देखते धीरे धीरे सुगंध दुर्गंध आने लगेंगे जैसे भी करेगा दोनों तरह हो सकता है लेकिन ध्यान देना है इसको यहाँ देते देते सुगंध दुर्गंध शुरू हो जाएगी सुगंध शुरू हो जाएगी तो यह सुगंध की जो अनुभूति शुरू लगने लग जाना इसका नाम है प्रवृत्ति तो नासिका के अग्र भाग में धारण करते हुए का धारणा करने वाले का अभ्यास करने वाले की जो दिव्य गंध संबित है दिव्य गंध की संबित अनुभूति होती है उसका नाम है गंध प्रवृत्ति उस गंध प्रवृत्ति से मन की स्थिति बन जाती है मन रुक जाता है यानी कि जिहवा अग्रे दिव्य रस संबित इतना शब्द उसमें भी लगा लेंगे जिहवा अग्रे धारे तो अस्य या दिव्य रस संबित ऐसी तरह से जिहवा के अग्र भाग में धारणा करते हुए कि जो दिव्य रस की अनुभूति शुरू होती है उसमें रस आने लग जाएगा मिठास या अन्य किसी तरह का जीप को दबा के रखो तो अपने आप आने लग जाएगा ये थोड़े दिनों में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि चाटते रहेंगे इसी को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है कैसे भी करो स्पर्श मात्र से होने लग जाता है वो वही अच्छा लगने लग जाएगा और इतना अच्छा लगने लग जाएगा कि बस छोड़ेंगे नहीं उसको हाँ केचरी बोलते हैं बोलो तो पीछे ले जाते हैं इसको जीव के यहाँ सटाते हैं तो उसे रस निकलने लग जाता है इसकी अपना भी स्वाद आता है जीव का तो उसको कहते हैं यहाँ पर रस प्रवृत्ति हो गया इसका नाम इसी तरह से तालुनी रूप संबित तालु में धारणा करने से रूप विशेष की अनुभूति होने लगती है उसको दिखने लग जाता है तानून अंदर जो वो लटक गड्ढा है ना कंठ के ऊपर वो नीला सा वो लटकता है ना, वो उसमें जो गड्ढा दिखता है और उसमें करने से रूप की अनुभूति होती है ऐसे ध्यान करने से ऊपर चला जाता है ये और क्या फिर इसमें आँख चलनी शुरू हो जाती है आँख का ऊपर चला हो जाता है ये यह। यहाँ भी होता है वैसे मूल चीज़ ये होता है कि जैसे आपको करना हो ना दो दिन में हो जाएगा एक दिन में इसको कर सकते हैं जब व्यायाम कर रहे होते हैं दौड़ कर रहे होते हैं आसन कर रहे होते हैं थक गया थकने के बाद थोड़ी देर के लिए आप श्वास को लम्बा कर लीजिए दो चार और लम्बा करके ऐसे कीजिए तो हो जाएगा शुरू हाँ लाल पीला दिखना शुरू हो जाएगा यानी थकते ही शरीर में जैसे श्वास प्रसार बढ़ जाता है जब इसका हाँ तेज़ चलने लगता है उसको जब रोकते हैं तो रूप निखरने लगता है उसमें वैसे भी अब बंद करके इसको दस पाँच कर लें प्राणायाम फिर जैसे ही बंद करेंगे इसको शुरू हो जाएगा लाल पीला उसके बाद भी होगा स्मृति से होगी वैसे जैसे अभी बाहर देख रहे हैं ना खिड़की और एकदम अचानक बंद करो तो खिड़की दिखती रहेगी एक क्षण दो क्षण तक पहले दिखेगी भी धीरे धीरे बंद होगा ये ऐसी तो छाप पड़ जाते हैं उसके भीतर के तो वो प्राणायाम के कारण क्या होता है टक्कर होता है अंदर टक्कर से फिर ऐसे रूप सारे उत्पन्न होते हैं अंदर जो है इसके ठीक नीचे यहाँ जो कंठ में है न गड्ढा जहाँ वो लटका हुआ है उसके भीतर गड्ढा है वो तालु है वो तो तालु में धारणा करने से रूप विशेष की अनुभूति उत्पन्न होती है ऐसे जिहवा मध्य स्पर्श संबित जिहवा के अग्र में क्या था रस का था और जिहवा के मध्य में है स्पर्श विशेष की अनुभूति उत्पन्न होती है जिहुआ जिह मूले अब तीन इसके विभाग कर दिए जेहुआ का अग्र जिह का मध्य मद, मध्य और जेहुआ का मूल कंठ में जहाँ पर है ये मूले शब्द संबित शब्द विशेष की अनुभूति उत्पन्न होने लगती है तो ये पांच स्थितियाँ बता दी एक तो हो गया नासिका वाला वहाँ से क्या हो गया तो गंध मिल गया फिर दूसरा हो गया जिहुआ के अग्रभाग में रस हो गया तीसरा तालू में हो गया रूप चौथा जिहुआ के मध्य में हो गया स्पर्श और जिहुआ के मूल में पाँचवा शब्द विशेष की अनुभूति उत्पन्न होती है इतेता प्रवृत्तियाँ ये अनुभूतियाँ जो उत्पन्न हुई है वो चित्तम स्थितो निबंधयती चित्त को उसकी स्थिति में बांध देती है यानी चित्त को स्थिर कर देती है करने तो या किसी कोई भी कोई, कोई भी एक भी हाँ पाँचों भी करेगी पांच में से कोई एक भी करेगी उसी में चित्त फिर लगने लग जाता है चित्त को बांध देती है यानी विषयांतर में नहीं जाने देती आ, गंद में भी हो जाएगा ना फिर वो गंदी गंदा आने लग जाए पिंडा छोड़ाना मुश्किल हो जाएगा उसका गंदा आने लग जाते हैं इसमें वैसी दुर्गंध आती होगी ध्यान करो ना यहाँ श्वास निकलता है कितना दुर्गंधित होता है जी ध्यान जाने लगे मर जाएगा आदमी तो इसलिए अंदर श्वास प्रश्वास वो उसमें सुगंध दुर्गंध तो रहेगी बायू में रहेगी अंदर से आने वाली जो वो सुगंधित होगी भीतर से जो निकल रही है वो दुर्गंधित होगी तो यहाँ दोनों का पता लगेगा तो पर थोड़े काल के लिए हमने अभ्यास करने के लिए जिसका मन नहीं टिकता है बिल्कुल यानी कि इतने अति विक्षिप्त है जान बिचान कुछ कर ही नहीं रहा है वो उसके लिए कि पहले इससे कर ले मन को रोक लो हाँ आगे बहुत सारा है ना अंतम अंतता तो वही है निधिध्यासन वाला श्रवण मनन निधि साक्षात्कार वही पद्धति है यानी ध्यान की नहीं है ये ध्यान से पहले मन को विषय अंतर से रोकने के लिए वो सब सारे ध्यान के हैं जो चिंतन वाला भाग है ना तत्व वाला जब वो ध्यान के अंतर्गत आ गया ये उसको करने से पहले जो बाधा की स्थितियाँ हैं हाँ यानी कूड़ा काड़ा जो कबाड़ा है यहाँ साफ करना है वो है बैठ के पड़ने वाली स्थिति ये पड़ बैठने से पहले की है सारी यही योग नहीं होगा फिर तो स्थितो निबंधी स्थिति को बांध देती है ये और इससे क्या होता है फिर अब लाभ बता रहे हैं कि संशयम विधमंती उसको जो लग रहा था कि मैं दिन रात इधर से उधर भाग रहा हूँ कभी मेरा मन स्थिर हो ही नहीं सकता है कह के कहते हैं कि इस जीवन में तो नहीं होगा अगले जन्म में देखेंगे वो रोक करके देखते हैं एक दिन संध्या करके होती नहीं है पूरे के पूरे घूमते ही रह जाते हैं दूसरे दिन करते हैं वही स्थिति तीसरे दिन वो डर से छोड़ ही देते हैं कि नहीं बैठना ही नहीं अब तो ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि उसको क्या होता है संशय हटते हैं उसके ये जो स्थिति होती है संशय बी धमनती संशय को रोक देते हैं ये दूर करते हैं हाँ बी उसको धक्का देके के निकाल देते हैं इसे हाँ दूर कर देते हैं जो भी होगा धक्का दे के हटा देते हैं उसको और समाधि प्रज्ञा प्रज्ञाया द्वारी और समाधि प्रज्ञा के विवेक ज्ञान के प्रज्यामच समाधि प्रज्ञा में यानी समाधि प्रज्ञा के उत्पन्न होने में उत्पन्न कराने में द्वारी कारण होते हैं हाँ वही है, है तो उसको इन्हें उत्पन्न कराने के द्वार का साधन बनते हैं ये यानी इस ये अवस्था बन जाएगी चित्त की एकाग्र अवस्था तो अब तो ज्ञान होगा प्रकट एते न चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्मिशु रश्मि रश्मियादीसु प्रवृत्ति उत्पन्न विषयवत्या एव वेदितव्या एतेन मन इन उदाहरणों से इनके साथ या इनके समान या इस दृष्टांत से चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्मि आदिशु यानी इनमें भी इसी तरह से धारणा करने से चंद्रमा में धारणा धारणा करने से दिव्य आनंद की अनुभूति होगी आदित्य में धारण करने से दिव्य रूप की हो जाएगी ग्रह में धारण करने से भिन्न भिन्न चमकीले रूपों की हो जाएगी मणियों में भी लाल रंग वंग दिखेगा दीपक में हो जाएगा सारे रूप के जो आश्रय हैं तो रूप संबंधी दिव्य अनुभूतियाँ उत्पन्न होकर के जो उत्पन्न होने वाले हो, प्रवृत्ति है उत्पन्ना उत्पन्न हुई विषयवत्तिया एवं विधितव्या इन सबको विषयवती ही जानना चाहिए यानी ये तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हुए ये सारे के सारे जो हैं विषय है से संबंधित ही ज्ञान है आंतरिक समाधि प्रज्ञा वो नहीं है ये तत्वज्ञान नहीं होता है समाधि में जो ज्ञान होता है ना उत्पन्न या ध्यान से वो दो जानों के यानी परस्पर तुलनात्मक स्थिति से होता है वो तीसरा ज्ञान उत्पन्न होता है हर समय जैसे दो और दो चार तो इन दोनों के जोड़ से उत्पन्न हुआ है तीसरे प्रकार का ज्ञान ऐसे भीतर भी दो तुलनात्मक स्थिति करते करते तीसरा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वो वो तो यथार्थ ज्ञान होता है लेकिन ये सीधे सीधे विषय से संबद्ध जान है इसलिए इसको विषयवत्ती प्रवृत्ति समझना चाहिए बाहर जो रुख करते हैं त्राटक करते हैं और सारे उपाय जो हैं वो सब यही है प्रकृष्टावृत्ति प्रवृत्ति वृत्ति है वो उत्कृष्ट रूप में अनुभूति होती है प्रत्यक्ष जैसी साक्षात्कार जैसी जो अनुभूति होती है वही प्रवृत्ति है यार विषयों तो से संबंध है ये संबद्ध है तो विषय एवं विषय वाली ही समझनी चाहिए यानी ग्रह चंद्र आदि से भी उत्पन्न ये जो अनुभूतियाँ हैं इनको भी विषयवती ही समझना चाहिए यानी इसके अंतर्गत ही लेना चाहिए हाँ उस पर धारणा करना तो उसको देखते रहना तो त्राटक त्राटक भी कर सकते हैं लव को भी देख सकते हैं त्राटक में होता है किसी एक देश चिन्ह को देखते रहना उसको बना करके केंद्र मार्ग को जो त्राटक होता है वो तो लेकिन ये इसी कोटि में बता रहे हैं कि इस कोटि में ही आएगा यानी इस पर शादी को जो देख रहे हैं वो साधनांतर है ये आंतरिक साधन अंतरंग है केवल है इसी कोटि का वो अलग नहीं है तो यद्यपि ही तत्त अनुमान अनुमान अवगतम छास्त्रुम तास्त्रुमाचार्योपदेश अर्थत सभूत तथा यथा एषा तार्थ प्रतिपादन सामथ्या तथापि कहीं यद्यपि यानी ये जो ऊपर की स्थितियां बताई हैं ये जो स्थितियां है इनके विषय में कि यद्यपि तत्त्व शास्त्रा अनुमान आचार्य उपदेशे, यानी उस उस शास्त्रों के द्वारा अनुमान से और आचार्यों के उपदेश से अर्थ अवगतम अर्थ तत्व तो, जाने हुए अर्थ क्या होते हैं सद्भूतमेव एवं भवती यथार्थ ही होते यानी आचार्य के उपदेश से जो जाना वो भी यथार्थ होता है अनुमान से जानते हैं वो भी यथार्थ होता है और सीधे प्रवचन से जो जानते हैं आचार्य के वो भी यथार्थ ही होता है सारा लेकिन क्या होता है सद्भुतम्य बहुत ही क्योंकि एतेसाम यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात, क्योंकि इनमें यथार्थ को प्रतिपादन करने की सामर्थ होती है जो प्रवचन कर रहा होता है आचार्य वो अर्थ को जानने के बाद ही करता है इसलिए उसमें आपदता होने के कारण यथार्थ जानने की सामर्थ है ऐसे जो उसी के वचन शास्त्र होते हैं तो शास्त्र में भी यथार्थ बताने की सामर्थ होती है ऐसे अनुमान जो होता है वो भी यथार्थ को ही बताता है तो इन सभी माध्यमों से यथार्थ का ही ज्ञान होता है तथापि फिर भी क्या होगा यावत एक देशो अपि कश्चिन न स्वकरण संवेद्यो बहुती तो जब तक एक देश भी यानी इनमें जो भी बताए गए हैं इन सब का एक अंश भी कम से कम एक अंश भी जब तक सोकरण संवेद्यो न बहुत अपनी इंद्रियों से जात नहीं होते शास्त्र में जो कुछ भी बताया गया ये आदित्य का ध्यान करोगे तो ये ये रूप दिखेंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपना प्रत्यक्ष रहना चाहिए अभ्यास होना चाहिए तब इन सब अर्थों में विश्वास होगा ऐसे नहीं लगेगा कि ऐसा होता है सत्य नहीं लगेगा हाँ होती है यथार्थ होती है लेकिन बिना अभ्यास के विश्वसनीय नहीं होती है उस पर विश्वास नहीं होता नहीं मन नहीं रुकेगा उसमें तब तक कुछ नहीं हो गया है ना उसका आभास आ, तब तक वो मन नहीं रुकेगा उसमें विश्वास ही नहीं होगा तो इसलिए तावत सर्व परोक्षम इव अपर, आप अपवर्गादिशु सूक्ष्मु अर्थ नृढ़ा बुद्धि उत्पादयती तो जब तक अपने सोकरण संभित यानी अपने प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो जाता है अपनी इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक परोक्षम एवं परोक्ष के समान अपवर्ग आदि विषय तक यानी पूरे अपवर्ग के विषय में भी या सूक्ष्म अर्थों में दृढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है यानी इनमें कोई अभ्यास करके नहीं जब तक देखा हुआ है तब तक आगे के जो अर्थ आत्मा है शरीर इंद्रिया है मन बुद्धि अपवर्ग आदि है, है इनमें भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा होता है क्या मुक्ति होती है मोक्ष होता है ये सब नहीं विश्वास होगा जब तक कि ऐसा अभ्यास करके कुछ देखा नहीं है आंतरिक को, कोई अनुभूति होनी चाहिए तब जा करके के लगता है कि हाँ ये सब भी कहा हुआ होगा ऐसा ठीक होगा लेकिन अभी कोई अनुभूति नहीं हुई तो नहीं होगा विश्वास तो इसी कारण से न दिजा बुद्धि उत्पादय तस्मासलिए तस्मा छास्त्र तस्मा अनुम आचार्योपदेशोबो उपदेश उप, उप, उपोदनाथम उपोद अवश्यम कचिथ विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य इसलिए शास्त्र और अनुमान अथवा आचार्य के उपदेश उपदेशको उपोदबलना नहीं उसको यथार्थ सिद्ध करने के लिए वास्तविक सिद्ध करने के लिए सत्य सिद्ध करने के लिए अवश्य निश्चय से कश्य विशेषा प्रत्यक्ष कर्तव्य अर्थ विशेष का प्रत्यक्ष करके देखना चाहिए इनमें से जो कुछ भी बताया गया है यहाँ ऐसा होता है कि नहीं बाकी पर छोड़ दे उसी में लगा रहे ऐसा नहीं आवश्यक है उसका कोई एक अंश करके देख लिया वाक़ी दूसरे में चलो तत्र तत्दिष्ट अर्थैक देश से प्रत्यक्ष सति वहाँ पर उपदेश किए हुए अर्थ के एक देश का प्रत्यक्ष हो जाने पर सर्व सुसूक्ष्म विषयम अपि आ अपवर्गािय सारे सूक्ष्म विषय भी अपवर्ग पर्यंत श्रद्धा करने योग्य हो जाते हैं ऐसा कर लेने पर एतदर्थम एव एवं इदम चित्त परिक्रम निर्दिष्य इसी के लिए ये चित्तकर्म परिकर्म निर्दिष्ट किए गए हैं या बताए गए हैं इनमें से एकात पहले करके देख लो ये साक्षात विषय होता है अपना होता है ऐसा होता है ये उसके बाद अगले विषय जो बिल्कुल समझ के नहीं है अभी उसमें भी श्रद्धा होने लग जाएगी इसलिए किसी का कर लेना चाहिए अभ्यास निर्देश्य अनियतासु वृत्तिषयाँ वशीकारायां अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय इति प्रत्यक्षीकरण अनियतासु अनियत वृत्तियों अनियत अनियत के रहते हुए अनियत अनियत वृत्तियों के होते हुए तद उसके विषय में बसीिकार संज्ञायाम उपजातायाम बसीकार संज्ञा उप यानी अपर वैराग्य के उत्पन्न हो जाने पर समर्थम स्या अपर वैराग्य उत्पन्न करने में समर्थ हो जाए उपजातायाम समर्थम स्या इतने अच्छा मेरे में नहीं चित्त सब तो इस अनियत वृत्तियों में और उनके जो विषय हैं उसमें बसी कार संज्ञा यानी विवेक वैराग्य उत्पन्न हो जाने में समर्थ हो जाए इसलिए तस्य तस् अर्थ तस्य उसी उसी अर्थ के प्रत्यक्ष करने के लिए यानी समर्थ हो जाए वो यहाँ ये उद्देश्य है तथा सती और ऐसा हो जाने पर समर्थ हो जाने पर श्रद्धावीरी स्मृति समाधियों अस् भविष्यन्ति भविष्यंति श्रद्धा वीर स्मृति और समाधि प्रज्ञा जो है वो अप्रतिबंधन बिना बाधा के बिना रुकावट के भविष्यन्ति उत्पन्न हो जाएंगी ये इसका प्रयोजन समझना चाहिए ये समाधिपाद में नहीं थोड़ा सा करके देख लेना चाहिए इसको साधन साधनपाद वाला, वाला भी कर सकता है ये भी कर सकता है दोनों तो उसमें कोई बाधा नहीं है इसको मन की जो अंतिम स्थिति बताई है ना आगे जो देगा तत्वी कारत परिपूर्णम परमाणु परम महत्वी कारा ये सूत्र आगे देगा यानी किसी भी विषय में उसमें है कि जिसमें चाहेगा उसमें वो लगा लेगा जिसमें भी चाहेगा वो हटा लेगा वो चाहे छोटा सा छोटा विषय है चाहे बड़ा सा बड़ा विषय सभी में अपने मन को वो टिका सकता है या टिका लेता है ये स्थिति होने पर अब उसको कहेंगे हाँ इसका मन पूरा हो गया है बस में हाँ अब जिसमें लगाना चाहे लगा लेगा यानी उसके मनोनियंत्रण की जो स्थिति है न पक्की मानी जाएगी उस अवस्था में तो उसके लिए वो कर सकता है ऐसा देखने के लिए परीक्षण के लिए वो कर लेगा उपाय जो, जो इच्छा हो ना जिसमें कश्यप बोला है ना इसीलिए किसी को भी करके देख लेना चाहिए परिणाम एक ही आएगा सभी का हाँ इससे ये हो जाता है कि चित्त उसमें लगा रह जाता है बाहर नहीं जाता है तो उससे ये हो जाएगा कि चित्त का जो रुकना है मन की जो नियंत्रण की स्थिति वो कैसी होती है वो समझ में आ जाएगा उसको बस हाँ सहयोग रहेगी वो आकर के सहयोग करेगी करना तो नया आ ही हाँ ये हो जाएगा उसको रोक सकता हूँ यानी जिस विषय में चाहे अब लगा सकता हूँ यानी किसी भी विषय को समाधि का विषय बना सकता है वेदमंत्र पढ़ रहा है उसमें इतने सारे विषय हैं अभी पढ़ने से लगता ही नहीं कि इसको समझ सकते हैं कभी हम ये स्थिति वाला अब उसमें लगा सकता है समाधि उसको हो जाएगा मैं इस मंत्र का प्रत्यक्ष कर सकता हूँ ये स्थिति बन जाएगी इसमें। अभी नहीं लगेगा कि होगा कुछ क्या इसीलिए किसी, किसी भी विषय में जिसमें चाहेगा वो लगाना चाहेगा वैसे तो समय फिर भी लगेगा लगाया आंख बंद किया और आ गया ऐसा नहीं होगा वर्षों लगेंगे उसमें इसमें भी वर्षों लगेंगे और ये स्थिति मतलब चित्त एकाग्र होने के बाद भी किसी नए विषय को अगर जानना चाह रहा है वो भी एकाएक नहीं होगा उसकी सारे पूर्वापरिस्थितियाँ सब उसको जाननी पड़ेगी प्रत्यक्ष करने के लिए ऐसे थोड़े हो जाता है वो इतने इतने सारे के ऋषि हैं सारे मंत्र थोड़े सबको प्रत्यक्ष होते हैं जीवन भर में एकाध किया है उन्होंने नहीं वही उस पर भी सारे कर लेंगे एक ही दिन में नहीं होगा हाँ कोई एक विषय है तो उसमें मतलब वो जान लेगा अब लेकिन एक विषय में जाना हुआ ना सभी को चाहे ना एक ही दिन में जान लेंगे अब नहीं जान पाएगा उसमें भी फिर उसको उसी क्रम से पुरुषार्थ करना पड़ेगा फिर हो जाएगा जल्दी हो जाएगा जैसे एक विषय में पीएचडी कर लिया किसी ने तो हाँ जॉब है, करते हैं या पी एच करते हैं तो अब दूसरे विषय में वो कितना है दो साल में एक एक विषय कर लेगा लेकिन दसवीं वाला चाहे कर लो तो वो पाँच बी में कितने साल में करेगा उसे तो होगा ही नहीं वो तो पहले पार करना पड़ेगा उसको वो तीन पाँच साल में या छः साल में दो विषय में पी नहीं कर पाएगा पर अगर ये वाला कर लेगा जिसका एक हो गया उसको तीन तीन साल का जितने का होता है उतना ही होगा ना वो तो करता चला जाएगा ऐसे ही है यहाँ भी एक आर्थिक सिद्धि होने पर दूसरे की कर लेगा वो कर दें इसको विशोका व ज्योतिषमती विषयवती वा प्रवृत्ति अथवा विशोका नाम की जो ज्योतिषमति प्रवृत्ति है वो भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है प्रवृत्ति उतना इतना जोड़ दिया सूत्र के साथ अर्थ हो जाएगा विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी अनुवर्धते पिछले सूत्र से प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इतना शब्द आ रहा है उसको इस सूत्र के साथ जोड़ देंगे तो पूरा सूत्र हो जाएगा तो विशोका नाम की जो ज्योतिषमति प्रवृत्ति है उत्पन्न हुई हुई वो मन की स्थिति को बांधने वाली या उत्पन्न करने वाली होती है अब वो क्या है विशोका प्रवृत्ति उसको बता रहे हैं ज्योतिषमती जो, जो है बिशोका अथवा ज्योतिषम दौ प्रवृत्ति हृदय पुंडरीके धारयतु या बुद्धि बुद्धि संविदा बुद्धिसत्व भास्वर तत्र स्थिति स्थिताद्या प्रवृत्ति उत्पन्न उत्पन्ना सूर्य सूर्य इंदुग्रहमणि प्रभाव विकल्पते। हृदय कुंडली के यानी हृदय में हृदय कमल में धारे धारणा करने वाले का जो बुद्धि संबित बुद्धि की अनुभूति होती है वहाँ क्या होता है बुद्धि सत्वम ही वस्तुता वह बुद्धि ही ज्ञान ही भास्वरम आकाश कल्पम भास्वर अर्थात आकाश की समा उस रंग वाला हो जाता है भास्वरम का सफ़ेद सफेद सा तत्र स्थिति वैसार्ञ्यात उसमें सच स्थिति बन जाने पर रजोगुण तमुक गुण से प्रभावित न होने की जो स्थिति है सात्विक स्थिति वैसी बन जाने पर जो प्रवृत्ति होती है किसमें सूर्य में, में इंदू में चंद्रमा में ग्रह में नक्षत्रों में मणि में मणि होते हैं चमकने वाले पत्थर प्रभा रूपाकारेणा रश्मि के रूप में विकल्पते उत्पन्न होते हैं ये वहाँ पर दिखाई देते हैं रश्मि के रूप में प्रवाह के रूप में प्रकाश के रूप में वैशाल उत्तम स्थिति बनने पर स्वच्छ स्थिति रजोगुण तमोगुण से जिसमें प्रभाव नहीं आता निर्मल स्वच्छ स्थिति बन जाने पर सूर्य में चंद्रमा में ग्रह मणि आदि में प्रभा रूपाकारण प्रभा के रूप में यानी रश्मि के रूप में ज्योति के रूप में प्रकाश के रूप में हुँ? क्या होती है विकल्पते वो बुद्धि बन जाती है यानी वस्तुतः तो तो वहाँ प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है लेकिन बुद्धि प्रकाश जैसी हो जाती है यह अंदर अगर आग लग जाएगी तो क्या होगा फिर वो तो सारे खाक जाएगा इसलिए अंदर कुछ नहीं होता है अंदर केवल बुद्धि होती है पर बुद्धि उस रूप में हो जाती है सूर्य के रूप में बदल जाती है तो सूर्य दिखने लग जाता है चांद के रूप में बदल जाती है चाँद दिखने लग जाता है मणि के रूप में मणि दिखने लग जाता है तो ऐसा हो जाता है ये क्या हो गया विश्व का बन गया ये प्रवृत्ति तथा उसी प्रकार से अस्मिता या समापन्नम चित्तम अस्मिता मने अस्मि मैं हूँ ये जो अनुभूति है इसमें चित्त समापन्नम चित्तम इसमें लगा हुआ चित्त क्या करता है निस्तरंगम महोदधि कल्पम्म तरंग से बिल्कुल रहित महोदधि समुद्र के समान यानी तरंग रहित स्थिर जल जहाँ रहा हो रहा है उसकी तरह से शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति बिल्कुल शांत हो जाता है और अनंत हो जाता है सीमा रहित हो जाता है मैं हूँ केवल इतना रह जाता है यदम उत्तम जिसके विषय में ये कहा गया है तम अणुमात्र आत्मा अनुविद्य अस्मी एवं ताबत समीते इसी स्थिति के लिए अन्यत्र कहा गया है तम अणुमात्र आत्मा उस अणुमात्र आत्मा को उस सूक्ष्म आत्मा को अनुविद्य जान करके अस्मिति एवं मैं हूँ ऐसा ताबत संप्रजानीते अच्छी प्रकार से वो अनुभव करता है इसी अस्मिता में यानी ध्यान करते करते उसको लगने लग जाता है हाँ मैं ही मैं हूँ बस समुद्र के समान स्थिर वृत्ति हो जाती है उसकी ऐसा दई विश्व का विषयवती वा अस्मिता मात्राच प्रवृत्ति ये दो जो प्रवृतियाँ हैं विष्व का पहली जो बता दिया ग्रह आदि में उत्पन्न होती है और विषयवती अस्मिता ये जो अहमकार में मय स्वरूप में जो उत्पन्न बन होती है ये दोनों के दोनों भी क्या होना चाहिए प्रवृत्ति ज्योतिषमति इति देश का दोनों का नाम ज्योतिषमती है अस्मिता मात्र और विषयवती इन दोनों प्रवृत्तियों का नाम ज्योतिष्मति है ये या जिसके द्वारा योगिना चित्तम स्थिति पदम लवते योगी का चित्त स्थिति पद को प्राप्त होता है यानी इन दोनों प्रवृत्तियों से भी होता है और पीछे पांच प्रवृत्तियां हैं उनसे भी होता है ये मनोनिरोध के साधन हैं विशोका विषयवती अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति ये दो ऐसा ऐशाद्वई ये दोनों विशोका विषयवती और अस्मिता मात्रा प्रवृत्ति ज्योतिषमति ज्योतिषमति कही जाती है एक तो पीछे इसमें आ गया था न विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न सूत्र में एक नाम यहाँ दिया हुआ है दूसरे सूत्र में विशोका वा दूसरा नाम दिया हुआ है ये दोनों ज्योतिष मती है मतलब विशोका और विशेबती जो है विशोका में ये दो आ गई ग्रह हिंदू वाली और अहंकार वाली हाँ अस्मिता मात्रा वाली है अहंकार वाली होगी हाँ ये ज्योतिष्मीति है ये जो कि जो करने का। हाँ यानी हृदय पुंडरिक में मैं हूँ इसका ध्यान करेगा इसको देखेगा वो मैं हूँ निस्तरंग समुद्र की तरह लगने लगेगा शांत बिल्कुल पानी जैसा नहीं देखेगा यानी एकदम शांत लगने लगेगा हाँ बस मैं हूँ मैं हूँ केवल ये रह जाएगा ये जो विशेष अनुभूति होगी ये ज्योतिषमती कहलाती है इससे मन उसका एकाग्र हो जाएगा तो हृदय हाँ हृदय जो है, तो तो जाना है मन हाँ मन को ले जाने का मतलब उसके जान से उस देश के जान से मन को सम्बद्ध करना है वो मन चला गया इतनी होगा? नहीं? आ, ये तो ऐसे ही है वहाँ स्मृति उठाने के लिए स्पर्श से उठ जाता है उसका नहीं। जरूरी नहीं है वैसे करो अब मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूँ ये थोड़ी जरूरी है और तो दूसरे को बताने के लिए है। बता देते दे हैं यहाँ करो अपने आप करेगा हो तो ऐसे ही करेगा सीधे और वो भी नहीं करेगा तो ऐसे ही करेगा हो मूल चीज़ तो है ना उस देश का ज्ञान उठना है बस धारणा हो जाएगी स्थिति तो पद को प्राप्त होता है स्थिति की अवस्था को मनोनियंत्रण की अवस्था को प्राप्त होता है स्थिरता को वो cool.